बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय चार ब्राह्मण एक बरको के बताए हुए चक्षुर्ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन यदेविद्रवीतवाकुरक्षुर्वै ब्रह्मेती यथा मातृमा पितृमाचार्यण ब्रूियाषो ब्रवी चक्षुर्वै ब्रम्मेद्य पश्यत ही किं सियादी ब्रवीदुते तयतन प्रतिष्ठा न मे कपादवा कम्राड़ीती सवै सवैनो ब्रूहि याग्ञवल्य चुरेवातन आकाश प्रतिष्ठा सत्य नुपासी का सत्यतायाग्ञवल्क चक्षुव सम्राटी तीवाच चक्षुषा वै सम्राट सम पश्यहुरद्राक्षी स भवति तत्सत चक्षुर्म्राट परमं ब्रह्म नई चक्षुर्जहां भूतान्यभीक्षण देव भूतानप्येती ये विद्वनुपास्ते हस्त्री सभम सहस्रम दी हो, हो तुमसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे विष्णु के पुत्र बरकू ने कहा है कि चक्षु ही ब्रह्म है याज्ञवल्क जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस वाट ने चक्षु ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि न देखने वालों को क्या लाभ हो सकता है किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं जनक मुझे नहीं बतलाए यावल्क हे सम्राट यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक याज्ञवल्क जी वह हमें आप बतलाइए याज्ञवल्क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 यदि ते कचि बर्कुरीतीम तो चक्षुर्वै ब्रह्महेति आदित्यो देवता चक्षुषी उपनष सत्यम यस्माश्रोतेणतम अनृतम सैत नक्षुषा दृष्टि तस्माद् वै सम्राट पश्यहु अद्राक्षिस्व हस्तिनमें चेतद्राक्ष मिथ्याह त्यमेवती यस्वो ब्रूयात अह अहम अश्रोस मित्यचर यू चक्षुषा दृष्टि तदब्यभिचारि सत्यमेंवती गर्दी विपीत के कहे हुए ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन यदि तिद्रवीतुवाण गर्द भीपी भारद्वाज श्रोत्र वै ब्रमेति यहाचार्यन््रूयात था तज ब्रभिश्रोत्र वै ब्रमेतृण्वत किंसा ब्रभित्ते तयतन प्रतिष्ठा न मे ब्रभी दीतेत वै नो ब्रूहि यावल्योत्रयतन आकाश प्रतिष्ठानुपासीसीत काता जाग्वल्य दिश्राटी दि होवाच तस्मा वै सम्राट पीयां काम च दिशं गवा अच्छा हि दिशो दिशो वै सम्राट श्रोत्रोत्र वै सम्रट् परम ब्रह्म नही जहाँति सर्वाण्यन भूतान्यभिक्षरती देंव भूतानप्येती ये विद्वन तुपास्ती अस्त्री सभम सहस्रम दधाती होवाच जनको वैदेह सहोवाचयाज्ञवल्य पिता में मत नुन्ना शिष्य हरेते याज्ञवल्क्य सुमसे किसी आचार्य जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न गर्दभी विपीत ने कहा है कि स्त्रोत्र ही ब्रह्म है याज्ञवल्क जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यमान कहे उसी प्रकार उस भरद्वाज ने स्त्रोत्र ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि न सुनने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं जनक मुझे नहीं बतलाए याज्ञवल्क हे सम्राट यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक हे याज्ञवल्क वह हमें आप बताइए याज्ञवल्क श्रोत्र ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी अनंत इस रूप से उपासना करें, जनक हे याज्ञवल्क अनंतता क्या है हे सम्राट दिशाएं ही अनंतता है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा इसी से हे सम्राट कोई भी जिस किसी दिशा को जाता है वह उसका अंत नहीं पाता क्योंकि दिशाएँ अनंत है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 उसका धन नहीं ले जाना चाहिए यदि ते गर्दी विपीत नाम भारद्वाजों गोत्रतः श्रोत्र वै ब्रम्भि श्रोत्रे दिग्देवता अनंतन उपासी कान्तता स्त्रोत्र दिशा श्रोत्र यस्मा तस्मा वै सम्राट प्राची मुदीची वा यचिदी दिशा गच्छति नैवाश्छति कसिदी अतनंता ही दिशा दिशो वै सम्राट स्त्रोत्र तस्मा दिगानंत्यम एवं श्रोत्र्यम यदेवते गर्भ गर्दभी विपीत वीपी, ऐसे नाम वाले गोत्रतः भारद्वाज ने श्रोत्र ही ब्रह्म है ऐसा कहा है स्रोत्र में द्रिक देवता है उसकी अनंत इस रूप से उपासना करनी चाहिए स्त्रोत्र की अनंतता क्या है हे सम्राट क्योंकि दिशाएँ स्त्रोत्र की अनंतता है इसलिए पूर्व या उत्तर जिसके से भी दिशा को जाए कोई उसका अंत नहीं पाता इसलिए दिशाएं अनंत है हे सम्राट दिशाएं ही श्रोत्र है अतः दिशाओं की अनंतता ही श्रोत्र की अनंतता है जाबालोक्त मनोब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन यदे वे कस्त तत्णु दक्षिणवामे ब्रवीन्मे सत्यमोजा बालो मनो वै ब्रेती मातृमा पित्रिमाचार्यन्न ब्रूजा तथा तजा बालो ब्रवीन्मनो वै ब्रे मनसोि क्या ब्रवीतुते तैंतन प्रतिष्ठान न मे ब्रवीदीत पद वहाँत सम्राज सैनो ब्रूहि मन एवायतन आकाश प्रतिष्ठानंदनुपासी कानंदतावल मन एवं सम्राटती शोभा मन सा वै सम्राट स्त्रियमते तस्पुत्रो जायते स आनंदो मनो वै सम्राट परम ब्रह्मनम मनोजहां भूतान्यभी क्षण देव भूतप्येति विद्वान् जनको सहोवाच हरितेवल्क तुमसे किसी आचार्य जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे जाबाला के पुत्र सत्यकाम ने कहा है कि मन ही ब्रह्म है याज्ञवल्क जैसे मात्रमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस जवाला के पुत्र ने मन ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि मनोहीन को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा बतलाए हैं जनक मुझे नहीं बतलाए याज्ञ हे सम्राट यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक हे याज्ञ वह हमें आप बतलाइए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 सब भूत उसका उपहार कर उपहार करते हैं तथा वह देव होकर देवों को प्राप्त होते हैं मैं आपको हाथी के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार गौवे देता हूँ ऐसा विदेह राज जनक ने कहा उच्च याग्ञ वल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए सत्यकाम जबाला अपत्यं जाबाला चंद्रमा आनंद आनंदषद यस्मान मन एवानंद तस् मनसा वै सम्राट स्त्रीम भी हार्यते प्राय स्त्रिय अभीकाम मनोभ के प्राप्त हार्यते तस्याम आनाते तं पुत्रो जायते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 वह पुत्र आनंद का हेतु है जिस मन के द्वारा वन स्पन्न होता है वह मन आनंद है साकल्योक्त हृदय ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन यदेव कचिद्रवी तणुवामेद्रवीण विद साकल्यो हृदय वे ब्रह्मेति यथा मातृमा पितृमाचार्यन ब्रुया तथा तक्षाकल्यो ब्रवीध ब्रह्मेत्र हृदय से ही कि ब्रवृत्तु ते द्षा न मेम मे ब्रवीदीक वह एक सम्राढ़ नो ब्रूहि याज्ञवल्क हृदय मेंवायतन आकाश प्रतिष्ठा दुपाशीत का शीततायाग्वल्क हृदय में सम्राढ़च हृदय वै सम्राट भूता आयतन हृदय वै सम्रट् सर्व भूताषा हृदय सम्राट सर्वाणी भूताषिता हृदय वै सम्राट परम ब्रह्म नईद हृदय जहाँति सर्वाणीनम भूतक्षण दवो भूतानप्येती ये विद्वाने तदुपासे होवाच जनको हो तुमसे किसी आचार्य जो कहा है वह हम सुने जनक मुझसे विदग्ध साकल ने कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है याज्ञवल्क जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष उपदेश करे उसी प्रकार उस साकल ने, ने हृदय ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि हृदय ही इनको क्या मिल सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए तो हैं जनक मुझे नहीं बतलाए याज्ञवल्क हे सम्राट यह तो एक पाद वाला ब्रह्म है जनक याज्ञवल्क वह हमें आप बताइए याज्ञवल्क हृदय ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी स्थिति इस रूप से उपासना करे जनक याज्ञवल्क स्थितता क्या है हे सम्राट हृदय ही स्थितता है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा राजन हृदय ही समस्त भूतों का आयतन है हृदय ही सब भूतों की प्रतिष्ठा है और हृदय में ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं हे सम्राट हृदय ही परम ब्रह्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसका हृदय त्याग नहीं करता सब भूत उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है वैदेह जनक ने कहा मैं आपको हाथी के समान पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार देता हूँ उस याज्ञ ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कितार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए विदग्ध साकल्यो हृदय वही ब्रम्भेती हृदय सम्राट सर्वेशा भूता नाम नाम रूप नामूपकर्मात्मका हि भूता हृदयाश्रयाणीतवाचम वो वोचा साकल्य ब्राह्मणे हृदय प्रतिष्ठा चेती तस्मा हृदय हे सम्राट सर्वाणी भूता प्रतिष्ठिता हृदय स्थित ऋतुपाशीत हृदय चजापतिदेवता विदल्य हृदय ब्रह्म है ऐसा कहा है हे सम्राट